के बाहर देखा बैठी है जोगिया वस्त्र तन पर धारे बैठी है। था तो रविमंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था तप से तप के काला वह तन का प्रकाश फैलाता था कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी दूसरी धारा की आखों के द्वारा बहती थी सम्मुख थे लक्ष्मण पर आखे लक्ष्मण को देख न सकते थे आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी देख लक्ष्मण ने जबे माता का यह हाल ऊक मार कर गिर पड़े चरणों भी तत्काल उठी पुजारिन चौक कर जोशी टूटा ध्यान देखा पग पर पड़े हैं से लक्ष्मण गुण बोली है लक्ष्मण तुम कैसे आये क्या इच्छा है दासी के लिए अवध से फिर क्या आई कोई आज्ञा है कुछ हनुमति अभी अवधपुर में जो गए साथ ले गुरुवर को कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को बन में हो या प्रसादों में सीता सर्वत्र उन्हीं का है यही भावना यही पूजा इस वे ने सीखी है वे स्वामी है तज सकते हैं मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ पर लोक लोक दोनों ही में उनके ही उनकी ही हूँ लखनलाल ने जब सुने व्यथित हृदय के बात बोले रघुबर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात यह परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भोले भी त्यागी जाती तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वामांग नहीं रखी जाती त्यागे थे सतेशंभु ने जब तब कब वामांग बिठाया था सम्मुख में साधर यासन दे माता का भाव जताया था जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वम इतने पर भी उन स्रोतों को प्रभु ने सब भात जगाया है भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलाया है दोष दो कुछ यवध को बोली बोले सीतामात जहलीला जो कुछ हुई थी होनी की बात पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा जनंत उपकार हुआ खिच आया सार सकल जग खाम जिससे संसार यसार हुआ कुटियाओं की दिनचर्या ने वन की एकांत साधना ने रानी का भाव समाप्त किया तब प्रभु को पाया सीता ने देखे जब यह धारणा यह अनरक्तियन गिरकर कर में लखना बोले माता धन्य प्रेम मग्न रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र मायब पावन पगो से करिए अवध पवित्र बाट जो है प्रजा देरन आप लगाए प्रभु के आज्ञा है यही शीघ्र से आजी आए है प्रभु के है आज्ञा प्रभु का है आदेश सीता फिर आये अवध कहती है अवधेश कुछ रुक कर बोली एवं मस्तु अब तो यह दासी बेबस है आज्ञा सदा से हूँ आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे तुम यहाँ वहाँ को हो कहाँ नहीं फिर मुझे कहाँ ले जाओगे तुम कहीं न जाते आते हो मैं कहीं न जाती आती हूँ केवल जग के दिखलाने को लो फिर से ताबन आती हूँ या कह कर, कर उठे श्याम बांधे बिखरे केस लो कुछ ने किया जग जननी काविश बोले गुरु के प्यारे कुटिया लज्जित हूँ तुझे छोड़ कर मैं जीती है प्रीत जोड़कर तू तो हारी हूँ प्रीत तोड़कर मैं मैम बन देव हृदय दे से तुम्हें नया बन देवी त्यागन करती है यह तो बन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती है ऐग साव गण घोष सोम तुम कौन कभी भूलूंगी मैं बनके जीवों का ध्यान रहे यह लो कुछ से कह दूंगी मैं हे बिल्ल पत्र हे तुलस दल हाथों से तुमको सीता है संसार पूजता रहे तुम्हें आशीष यही सीता कहे है इस प्रकार सबसे विदा हुए सिया कर जोर आश्रम शिष्यों पर तजा चली अवध की ओर जो अश्व कभी वन मृग समान जाते दिखलाये पड़ते थे चलते थे नहीं हिन्हना कर लक्ष्मण के रथ रथते लड़ते थे अब कौशल के पथ पर बिना के बढ़ते जाते हैं फिर अपनी महाशक्ति पाकर फूले अंग नहीं समाते हैं रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता सकुचाती है घोड़ों की डोर लखन जी पर लक्ष्मण की रघुवर के कर है रघुवर के डोर बता दे हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है उस चलते हुए प्रकट रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है जो लीला में इच्छा से जग को लीला दिखलाती है पथ में भागी रथ काले कर्ण आशीर्वाद लखन सहित पहुँचे सिया कौशलपुर सालाद स्वर्गीय शब्द करता वह इस इस भाति पुर जा पहुँचा मानो त्रेता युग के भीतर भर सतयुग आ पहुँचा काये के नाये कौशल से कट गए व्यर्थ के बाधाएं कोहरे की तरह अयोध्या से कट गए व्यर्थ की बाधाएं दर्शन के लिए प्रजामंडल इस भांति आज उमड़ उठा मानो फिर अपनी गई शक्ति बरसों का रोगी पाउठाम जो ही लोक उसने सुना अवध आ गए मात आज्ञा गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात कौशलपुर में भी वे बच्चे लिपटे माता के चरणों से नर नारियन रखते थे बेटे लिपटे माता के चरणों से माता ने भी वेह बल होकर गोदी में लेकर प्यार किया अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया यह भाव यह धर्म भाव देखा जब यवधवासियों ने कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने जहां टिके थे गुरसहित कुछ दोनों भ्रात सादर ठहराई गई गयी वही जान की मात बारर मंडल से सुना जब यह शुभ संवाद आया निजोली सहित दर्शन को शाला देखा मृगशाला के ऊपर संयासनी बैठी है अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती है बच्चों माता की शिक्षा को हित पर पर लिखते जाते हैं अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं दृश्य देख कर शारद भीम उस समय वहाँ खो जाती है ऐसी महान विद्या सीमा पर बलिहारी हो हर्षाती है रक्तों की टोली बोल उठे जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें दासों के टोली बोल उठे जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें सीता ने देखा जभी आता के समाज निठलाया आदर सहित पुनः पुर्वत आज